उपमित कर संबंध ज्ञान उपमित एक होता है संज्ञा संज्ञा संज्ञा अर्थात कोई शब्द पद और संज्ञा इति संजी अर्थ संज्ञा शब्द का अर्थ हो गया शब्द और संजी हो गया अर्थ तो शब्द और अर्थ ये दोनों का संबंध ज्ञानम हम जब शब्द उच्चारण करते हैं अर्थ हमारा बुद्धि में आता है और अर्थ को देखने से शब्द हमारा बुद्धि में स्फूरण होता है ये दोनों का बीच में जो संबंध है ये संबंध ज्ञान को कहेंगे उपमिति ये संबंध ज्ञान इसको ये जो संबंध है इसको शक्ति भी कहते हैं जब हम आगम प्रकरण आएंगे इसको वहां शक्ति कहेंगे जो पद पदार्थ का बीच में जो संबंध वही शक्ति है तो यही संज्ञासबंध इसलिए उपमान से भी शक्ति ग्रहण होता है आगे वो शब्द खंड में दिखाएंगे शक्ति ग्रहो व्याकरण उपमान ऐसे कहेंगे उपमान से भी शक्ति ग्रहण होता है ये संग्या, संगी संज्ञासबंध ये शक्ति ही है शक्ति का ज्ञान इसको उपमिति कहेंगे और शक्ति का ज्ञान कहाँ से होगा कहते हैं तत्करण सादृश्य ज्ञान सादृश्य ज्ञान से भी ये उपमिति हो सकती है उपमिति अर्थात शक्ति ज्ञान तो सादृश्य ज्ञान से भी ये उपमिति हो सकती है वहा ग्यारह कारण है और शक्ति ज्ञान होने के लिए और ग्यारह कारण आगे आगमन प्रकरण में उसको दिखाएंगे शब्द खंड में है उपमिति सादृश्य से ही होगा उपमिति शब्द का अर्थ हो गया संज्ञास संबंध ज्ञान किंतु संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम ये केवल उपमिति है ऐसा नहीं है ये शक्ति ज्ञान हुआ शक्ति ज्ञान जब उपमान से होता है वो शक्ति ज्ञान को हम उपमिति कह दिए हमको शक्ति ज्ञान बाकी दस उपाय से भी होगा वो सबको हम उपमिति नहीं कह देंगे वो शक्ति ज्ञान तो उसको कहेंगे अर्थात उपमिति एक प्रकार की शक्ति ज्ञान और उपमिति होने के लिए करण हो गया सादृश्य ज्ञानम तत्कर्ण तत्पद से उपमित उपमिति करणम सादृश ज्ञानम करण में क्या प्रत्यय हुआ किस अर्थ में करण अर्थ में क्रियते अनकरणम अच्छा आगे अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार अतिदेश अच्छा किरणी संघी प्रतीक दिया है संज्ञा पदम संज्ञी अर्थ संबंध अर्थात बाच्यवाचक भावात्मक बाच्यवाचक ये दोनों का बीच में जो संबंध है वो है अच्छा ये ये समझे ये किताब यहाँ मिलेगा जो हमारा धार्मिक पुस्तक भंडार है त्रिवेणी घाट में हाँ मिलेगा ये कोई पचास साठ रुपया ये किताब होगा तो वहाँ से एक ले ले सकते हैं अगर इसको आप थोड़ा कभी स्वयं भी पढ़ेंगे मतलब सुनेंगे इस प्रकार विचार है तो ले सकते हैं नहीं तो दो चार दिन का बात तो फिर कोई जरूरत नहीं अच्छा संज्ञा पदम संज्ञा अर्थ तय संबंध वाच्यवाचक भावात्मक तस् ज्ञानम तस्य ज्ञानम अर्थात पद पदार्थाद्य सम्बन्ध निश्चय पद और पदार्थ का बीच में ये संबंध है कभी पद सुनने से पदार्थ वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सोन अब कर सकते हैं हमको कोई आप अगर आप कर सकते हैं तो करिए है उसको कोई बात नहीं हाँ ठीक तो है संज्ञा संज्ञान ये पदार्थ का दोनों का बीच में जो संबंध हो संबंध का निश्चय हो जाना अच्छा आगे देखिए दो पंक्ति के नीचे दिया सादृश्यम वहां दिया है बाम पार्स का प्रथम पद शब्द है सादृश्यम सादृश्यम का लक्षण कहते हैं तद भिन्न ते तदगत भूयो धर्मवत्व तद भिन्न ते तदगत भूयो धर्मवत्व ये सादृश्यम पद से क्या लेंगे कहेंगे आप किसी का सादृश्य कहना चाहते हैं? जैसे हम कहेंगे कि राम जी का सादृश्य भरत जी में दिखेगा तब अभी भरत जी में सादृश्य दिखेगा ये सादृश्य क्या है कहते हैं की तद भिन्न तवे सती रामजी से भिन्न त्वे सती रामजी गुयो धर्म भरत जी में रहेगा तो भूयो धर्म बत्व उससे भिन्न भी होना चाहिए और उसमें होने वाला भूयो अधिकतर धर्म भी होना चाहिए जहाँ होगा उसको हम सादृश्य कह देंगे हथिद आगे आएगा उसको कहेंगे जैसे यथा गो भिन्न गो गता ये भूयांशो धर्म हा? गो से भिन्न होना पहले चाहिए और गो में होने वाला जो भूंश धर्म बहुत सारे धर्म क्या है श्रृंगादय श्रृंग पृछ इत्यादि चतुष्पात ये सब धर्म ये गवय में भी दिखता है होने से ये सादृश्य अभी किस का सादृश्य कहाँ गवय में प्रतियोगी कौन हो जाएगा गो यश सादृश्य सप्रतियोगी और यशमिन सादृश्य अंतर तो ये अनुयोगी आगे आगदी तथा व्यक्तिशेषक निश्चय ये व्यक्ति विशेष्य निश्चय अभी जब गवैयो को देखता है व्यक्ति पहले दृष्टांत देंगे घट को देखता है घट को जो देखता है उसमें घट में विशेष्य कौन है घट और प्रकार घटत्व तो। हम कहते हैं कि घटत्व तो प्रकार का घट विशेष्य निश्चय हुआ इसी प्रकार की अभी वो सामने में गवयों को देखता है और ये गवय में गो का सादृश्य देखता है अभी सामने में विशेष्य हो गया गवय और उसमें प्रकार हो गया सादृश्य तो जैसे हम कहते हैं घटत्व तो प्रकार क घट विशेष्य निश्चय हुआ इसी प्रकार की यहाँ सादृश्य और कवय विशेष्य को, गवय अर्थात जो व्यक्ति सामने में है जो पदार्थ है इसी को यहाँ कहते हैं तादृश सादृश्य प्रकार और व्यक्ति विशेष्यक यहाँ व्यक्ति कौन है गवय तो व्यक्ति विशेष्य निश्चय ये हो गया सादृश्य निश्चय ये हो गया कर्ण तो सादृश्य कर्ण हो गया अच्छा ठीक है यहाँ तक संबंध पद और अर्थ का बीच में एक संबंध है ये संबंध हमको जब पद सुनने से अर्थ बुद्धि में आया अथवा अर्थ देखने से पद बुद्धि में आ गया उसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि उसको शक्ति ज्ञान है अथवा हमको शक्ति ज्ञान है शक्ति ज्ञान और किसी प्रकार के प्रत्यक्ष होगा नहीं ये दोनों का बीच में जो संबंध है ये और किसी उपाय से ग्रहण नहीं होगा हमको ये दोनों जो संबंधी है ये दोनों संबंध ही एक का उपस्थिति से दूसरा का उपस्थित हो जाना इसी से अनुमान कर लेंगे कि ये दोनों का बीच में संबंध है इसको जानने का और कोई उपाय नहीं है संबंध को कैसे जानेंगे ये प्रश्न है ना संबंध कौन से क्रम जैसे पीछे ओहो ना वो नहीं है वो क्या है अर्थात इंद्रिय और विषय के बीच में संबंध हो रहे हैं यहाँ तो पद और अर्थ का बीच में संबंध तो और जब श्रोत्रेन्द्रिय के साथ ये शब्द का संबंध होगा वो वो सनिकर्ष आएगा यहाँ किन्तु तो शब्द शब्द ठीक है अर्थात तो हम क्या ना पद कहने से ये लिपि नहीं लेना है घट घट और कंबुग्रीवादी मान घटो कहने से वो पद को लेना है तो शब्द जो स्रोत्रग्राही हो लेना है किंतु तो यहाँ संबंध वो सन्निकर्ष वाला संबंध नहीं है यहाँ शब्द और शब्द का अर्थ का बीच में जो संबंध है तो वो सन्निकर्ष नहीं सनिकर्ष अलग है सन्निकर्ष तो वो अर्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए यहाँ अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हम घट ऐसे सुने अर्थ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो वो तो प्रत्यक्ष के लिए वो सनिकर्ष होता है से कर तो में की जरूरत ना ना ना ये शक्ति को ग्रहण करने का अर्थात जिसको शक्ति ज्ञान नहीं है वो शक्ति को ग्रहण कराएगा ये एक उपाय शक्ति को ग्रहण करेगा किंतु ये शक्ति उसमें है नहीं है अर्थात तो ये आदमी घटा सुनने से उसका अर्थ आएगा नहीं आएगा ये कैसे पता चलेगा ये तो अनुमान से अर्थात तो शक्ति ज्ञान उसमें है नहीं है ये अनुमान से पता चलेगा किंतु शक्ति ज्ञान पहले पहला बार कैसे करवाया जाएगा उसके लिए उपाय है ये उपमान से नहीं जाना जा सकता है इसको शक्ति ज्ञान है नहीं है उपमान से शक्ति ज्ञान करवाया जाएगा पहले बार तो आगे उसमें है नहीं है कैसा जाना जाएगा वो तो अनुमान से नहीं तो अर्थ बुद्धि में आना नहीं चाहिए तो ये वो ये एक ही है शब्द अर्थ कहे पद अर्थ कहे एक ही बात इसी को शक्ति कहते हैं और वो शक्ति ग्रहण कराने का उपाय हो गया ये उपमान है शक्ति ग्रहण कराने का और उसमें शक्ति ज्ञान है नहीं है वो कैसे जानेंगे कहीं वो अनुमान से जानेंगे शक्ति का ग्रहण करवाना और शक्ति ज्ञान उसका पहला बार हुआ उसमें है नहीं है कैसे जानेंगे वो अनुमान से जानेंगे अच्छा ये हो गया सादृश्य ज्ञान के लिए तो तद भिन्न सति तदगत भूयो धर्मवत्व ये सादृश्य का लक्षण है इसको याद रखना है आगे कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अतिदेश का लक्षण क्या है एकत्र अन्यत्र अन्यस्य धर्मस्य अन्यस्मिन आरोपण अब क्या लक्षण कह रहे हैं वह? एकत्र ज्ञातस्य अन्यत्र हाँ, वो भी हो जाएगा एकत्र ज्ञातस्य अन्य अन्यत्र अन्यत्रबंध तो जैसे हम कहते हैं कि भरत राम कह तो राम में जो सब धर्म ज्ञात हम है तो एकत्र ज्ञात रामे राम ज्ञात से अभी है संबंध इसको अतिदेश कहेंगे अन्य से धर्म आरोपण इसको सामान्य लक्षण कहते हैं ये हो गया अतिदेश वाक्य यहाँ क्या हुआ अतिदेश वाक्य हो गया कि गो सदृश गवय तो अर्थात तो सदृश कहने का अर्थात तो गो में जो धर्म है वैसा धर्म वाला इसमें भी है इसको कहते हैं अतिदेश गो अनिष्ठ धर्म का गवय में आरोपण करना अन्य धर्म से अन्य आरोपण ये हो गया अतिदेश अतिदेश वाक्य का स्मरण करना ये हो गया अवान्तर व्यापार क्योंकि जो कारण होगा कारण का लक्षण क्या है व्यापार वो, वो तो साधारण कारण तो असाधारण कारण भी होना चाहिए और उसमें एक व्यापार भी होना चाहिए अगर आप सादृश्य ज्ञान को आप करण कहेंगे तो करण के साथ है कि व्यापार भी होना चाहिए तभी जा करके वो करण बनेगा तो कहते हैं कि अवान्तर अतिदेशमरण में ये अवान्तर व्यापार अभी दृष्टांत तो दिखाते हैं, तथा तो कशित अच्छा तथा तो कश्चित गवय पद गय शब्द वाच्यम अजानन कुत आरण्यक पुरुषात गो, गो सदृशो ग्रुतवा पिण्डं पश्यन् स्मरन गोसदृशंगिंड पश्यदनतर अय गवयशबवाच्युपमितर उप्यव तथा तो ही, तो ही निदर्शने दृष्टांते कशित कच्चित पुरुषः गवय शब्द वाच्य अजानन गवय हो गया शब्द ये सब हो गया ये हो गया शब्द शब्द अर्थात स्रोत्रग्राह्य ये शब्द का जो वाच्य वाच्य हो गया ब्रैकेट में दे दिया पदार्थ उसको अजानन नहीं जानता हुआ कुतच्चित अजानन धातु ज्या आगे क्षत्रि ज्ञान धातु जानाती परी पद क्षत्रि हो जाएगा ज्ञान के आगे क्षत्रि होने से ज्ञान धातु क्रियादि गण का है तो होने से क्रियादिभ्य स्ना स्ना हो गया और ज्ञान जनोर जा हो गया जा आगे स्ना आगे क्षत्रि का अत तो होने से फिर स्ना स्नाभ्यस्तोर अत आकार का लोप हो जाएगा तो जा आगे नकार आगे अत हो जाएगा जानत प्रतिपति का जानत हो जाएगा क्षत्रि उगित है नुम हो जाएगा तो फिर समय कांत से लोगों से तकार जाएगा तो हो जाएगा जानन न जानन तो जानन नहीं जानता हुआ कुतस्चित आरण्य का पुरुषार्थ किसी से वो कौन है कहते हैं आरण्य का अरण्य भव इति आरण्य का अरण्य में होने वाला जो पुरुष है उससे गो सदृशो ग्रुतवा जो गो सदृश गवय ये हो गया अतिदेशवाक्य गो का धर्म को गवय में आरोप करता है सादृश्य दिखाने के लिए ये अतिदेशवाक्य श्रुआ वन गन को जाकर के वाक्या स्मरण गो सदृशपिंड पश्यति तो वास्तविक यहाँ की गो सदृश पिंडम पश्यन वाक्यार्थम स्मरती क्योंकि वाक्यार्थ स्मरण अवांतर व्यापार है पहले कुठार न पहले उद्यमन निपातन पहले कुठार करण आगे व्यापार क्योंकि व्यापार का लक्षण क्या है तद जन्य जनक तो तदप से करण पहले करण को होना पड़ेगा करण जन्य तो सती करण जन्य जो फल उसका जनक होगा इसी प्रकार की यहाँ करण हो गया जो सादृश्य ज्ञान तो गो सदृश पिंडम पश्यति ये सादृश्य ज्ञान पहले होता है बाद में होगा कि अर्थम स्मरण तभी वो अबांतर व्यापार बनेगा किंतु यहाँ दे दे अर्थम स्मरण तो स्मरण में ये लट में क्षत्र कर दिया यहाँ उसका वास्तव अर्थ होगा वाक्यर्थम स्मरश स्मरिसन आगे स्मरण करेगा गो सदृश पिंडम पश्यन वाक्यार्थम अगस्मरिष्यन इस प्रकार की हो जाएगा अर्थ तो पिंड देखने के बाद और नहीं तो पहले गो सदृश पिंडम पश्यन बाकी अर्थम स्मरति इस प्रकार के विपरीत किया जा सकता है किन्तु तो पंक्ति स्मरण यहां दिया है तो स्मरण का अर्थ हो जाएगा स्मरिष्यन आगे स्मरण करने वाला वर्तमान तो, तो, तो लौट दिया है ना बाकी अर्थम स्मरण तो स्मरण स्मरण करता हुआ पिंड को देखता है ऐसा नहीं स्मरण तो करता हुआ पिंडो को देखे अभी उसका उद्बोधन कैसे हुआ पिंडो को देखने से पिंडो का दर्शन उद्बोधक हुआ उसका स्मृति हो गया तो इसलिए पहले पिंडम पश्यन, फिर वाक्यातम स्मृति होना चाहिए आगे पृष्ठ में देखिए किरणावली में नीचे से करीब सप्तम पंक्ति में है इति उसका तीन पंक्ति ऊपर में देखिए गो सदृश गति वाक्यार्थ में स्मरण दिया है न स्मरण का अर्थ स्मरिष्यन तो कैसे आप वर्तमान में फिर स्मरण प्रयोग कर दिया कहते हैं वर्तमान स्वामी पे वर्तमान बदवा इति अनुशासन है ना भविष्य लटी शत्रु प्रत्ये कह दिया आप कर सकते हैं व्याकरण से भी व्यापार जो तो होगा वो करण के बाद होना चाहिए क्योंकि तत्जन्य होना चाहिए अच्छा अभी तद अनंतरम सादृश्य ज्ञान होने के बाद व्यापार भी हो गया अवान्तर वाक्य अतिदेश वाक्य का स्मरण हो गया अयम गवय शब्द वाच्य अयम कह करके जो सामने में पिंड है अभी ये पिंड गवय शब्द का वाच्य है इसी प्रकार की उसको अभी निश्चय हो गया तो पिंड में गवय शब्द वाच्य तो अर्थात तो वाचक शब्द हो गया गवय पिंड हो गया वाच्य ये वाच्य वाचक का संबंध हो उसको अभी ज्ञान हो गया ये संबंध ज्ञान हो गया उपमिति तो उपमिति अच्छा। पदकृत्य में अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमान अनंतरम उपमानम निरूपयती अवसर संगति ये संगति छह प्रकार की कहते हैं तो यहाँ तर्क में प्राय नहीं कहते ये मुक्तावली इत्यादि में बताते हैं उसका तो। छह प्रकार संगति है उसमें एक संगति है अवसर अब संगति लिखना है तो नहीं तो लिख सकते हैं है सवकार अक, रहेगा उपोदातो ये श्लोक है मतलब पूर्वाध उत्तरार्ध आएगा सप्रसंग घातो हेतुता हेतुता हेतुता वसरस तथा वसर अवसर हेतुता हेतुता वसरस वसरस तथा तथा कस निर्वाह दीर्घ निर्वाह संगाता निर्वाह का निर्वाह मात्रा कार्य कार्य कार्य संगति कमेदमाष्य मृदन संगति ये छह प्रकार की संगति होता है प्रसंग है तो कहते इको एणच कह करके आगे कहते हैं स्थान अंतरतम तो अभी इको एणच विधि सूत्र है उसके साथ इसका क्या आवश्यक है कहते हैं प्रसंग अभी आवश्यक हुआ तो सप्रसंग आगे उपदघात उपदघात भूमिका अर्थात कुछ प्रकरण को कथन करने के लिए व्याख्यान करने के लिए उससे पहले उसके लिए उपयोगी कुछ कथन करते हैं उसको कहा जाता है उपोदात भूमिका कहीं के देखें ग्रंथ के आरंभ में वो ग्रंथाकार कुछ लिख देते हैं कहीं उसको भूमिका लिखेंगे थोड़ा अगर काव्य का बुद्धि है तो लिख देगा उपोदघात ऐसा लगता है प्रसंग होने पर कह करके कहकर मिनट तस्मिनी निर्दिष्ट पूर्व से कह दे स्थान अंतरत्तम कह दे अभी इसका प्रसंग आया इसको बताने के लिए प्रसंग होने पर उसका व्याख्यान करेंगे सब प्रसंग आगे उपदघात और आगे हेतुता चिंता प्रकृति सिद्धर्थम उपदघातम विदुर बुधा ऐसे कहते हैं प्रकृति का सिद्धि के लिए जो चिंता विचार किया जाता है उसको उपोदघात कहते हैं कहीं उसका प्राक कथन भी लिख देते हैं कथ न चिंता प्रकृत सिद्धिर्थां चिंतांग प्रकृत सिद्ध अर्थांग उपोदघातम विदुर बुधा ऐसे इस प्रकार के उसका व्याख्यान देते हैं आगे हो गया हेतुता प्रत्यक्ष कह करके आगे अनुमान कहते हैं क्योंकि अनुमान के लिए प्रत्यक्ष हेतु है वो दोनों में हेतु हेतु मत भाव संबंध इसको संगति कहते हैं अच्छा और हेतुता आगे अवसर अभी अनुमान पूरा हो गया तो अभी अवसर मिला उनसे क्रम आगे कार्य क्यों दोनों का कार्य अगर एक है तो एक, एक का कथन के बाद दूसरा कथन कर देते हैं जैसे अभी रजु अवच्छिन्न चैतन्य में जो अज्ञान है उसका एक कार्य हो गया कि वो सर्प ज्ञान होना इसको कहेंगे ये ज्ञानाध्यास और फिर सर्प अर्थाध्यास वो एक ही अज्ञान का दो कार्य है इसलिए जहाँ वो ज्ञानाध्यास का विचार कराएंगे वहाँ अर्थाध्यास का विचार कराएंगे यहाँ दोनों कार्य एक हुआ कार्य ऐक्यम एक ही कारण का ये दोनों कार्य हो गया कार्य निर्वाह का यहाँ निर्वाह का ऐक्य हुआ निर्वाहकर्ता कारण यहाँ कारण एक हुआ एक ही कारण का ये दो कार्य निर्वाह हुआ निर्वाहक ऐक्य हुआ निर्वाहकर्ता कारण एक ही कारण में दो कार्य अगर आएंगे तब वहां भी दोनों में ये संगति हो जाएगा एक का कथन करके दूसरा का कथन करेंगे इसको गया निर्वाहक ऐक्यम निर्वाहकर्ता कारण कारण ऐक्यम ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास और अंतिम हो गया कार्य ऐक्यम दोनों कारणों का एक ही कार्य अगर है तो तो वहां भी ये संगति हो जा सकता है संगति होगा इसके लिए कोई दृष्टांत तो खोज सकते हैं दोनों कारणों का एक ही कार्य जैसे कहेंगे कि ये जो इंद्रिय से जो ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे कहेंगे और वेदांति कहेंगे अनुपलब्धि से जो ज्ञान होगा अनुपलब्धि एक कारण है उसे अभाव का परोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान होगा तो वो भी प्रत्यक्ष हुआ तो यहाँ दोनों प्रत्यक्ष प्रमा होते हैं किंतु उसका कारण दो अलग अलग हो गए एक इंद्रिय से हुआ और एक अनुपलब्धि से हुआ दोनों का किंतु जो कार्य हुआ दोनों का कार्य ही प्रत्यक्ष प्रमा हुआ एक भाव प्रमा हुआ एक अभाव प्रमा हुआ किंतु दोनों ही प्रत्यक्ष प्रमा है वहाँ कार्य ऐक्य होने से वहां भी संगति बन जाएगा अर्थात अप्रत्यक्ष अनुपलब्धि ऐसा वहां नहीं है अर्थात इस प्रकार की सोच सकते हैं दोनों कारण से अगर एक ही कार्य हो रहा है तो न कार्य ऐक्य ठीक है ठीक दोनों कारण से एक ही कार्य हो रहा है कार्य से प्रत्यक्ष प्रमाण एक ही कार्य है उसका दो कारण हो गए, एक इंद्रिय हो गया एक अनुपलब्धि हो गया ये दोनों से एक ही कार्य होगा। इस प्रकार के छह संगति होता है तो कैसे? थी हाँ यहाँ दो कारण से एक ही कार्य होता है ठीक है अर्थात तो निमित्त तो कारण भी हुए निमित्त तो कारण का वो कार्य है घट और उपादान कारण का, का कार्य है घट वो भी अच्छा अभी यहां कहते हैं कि अवसर संगति में अभिप्रत्य ये अवसर संगति क्या है आगे पृष्ठा किरणावली देखिए प्रथम पंक्ति में दिया है अवसर संगति उपमान निरूपणम बोध्यम अवसर संगतिया अवसर संगतिया उपमान निरूपणम बोध्यम प्रथम पंक्ति में किरणावली अवसर क्या है प्रतिबंधकी भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति उपलक्षित अवश्य वक्तव्यम प्रतिबंध की भूत शिष्य का जिज्ञासा की निवृति हो गई प्रतिबंध की भूत शिष्य का जिज्ञासा क्या था अनुमानम ज्ञानम मदिष्ट साधन मया ज्ञातव्यम इस प्रकार के पहले शिष्य का जिज्ञासा था जो कि प्रतिबंधक हुआ था तो प्रतिबंध की भूत जो शिष्य जिज्ञासा तो वो जिज्ञासा का निवृत्ति तो निवृत्ति हो जाने से आगे कहेंगे अवश्य वक्तव्य तुम अभी तक तो उसका जिज्ञासा अन्यत्र था अन्यत्र जिज्ञासा होने से अब वो प्रतिबंधक हो गया उपमान के लिए तो वो जब जिज्ञासा के निवृति हो गई तब तो अभी उपमान के लिए और कोई प्रतिबंध नहीं रहा तो प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा अनुमान विषय का जिज्ञासा तो उसका निवृत्ति उससे लक्षित क्या हो गया अवश्य वक्तव्यम अवश्य वक्तव्य क्योंकि जो निवृत्ति है ये एक अभाव पदार्थ है अभाव पदार्थ का कार्य नहीं होगा अवश्य वक्तव्यम क्योंकि अवश्य ये एक भाव पदार्थ है तो अभाव उसका कारण नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा उपलक्षित अभाव को उपलक्षण अच्छा ये अवसर वक्तव्यत्म का ये लक्षण हो गया प्रतिबंध के प्रतिबंधकभूत शिष्य जिज्ञास निवृत्तिपलक्षित अवश्य वक्त्यम अवसरसंगति पद कृत में अवसरसंगतिम अभिप्रेत्य अन्म अनतर उपम निपय मूल में कह दिया उपमिति उपमितीकरण उपम तो उसका समास दिखाते हैं उपमिते है करणम उपमानम इत्यर्थ है उपमिति का करणम अच्छा इसमें अभी खाली कहेंगे हम करणम उपमानम कहा जाएगा ये अति करणम उपमानम कहेंगे तो उठारा दंड इत्यादि में जाएगा इसलिए आगे कह देंगे मिति करणम मिति अर्था प्रमा तो मिति करणम उपमानम इतना कहने से अनुमान में भी जाएगा प्रत्यक्ष में शब्द में जाएगा इसलिए आगे कहना पड़ेगा उपमितिकरणम वो सबको अभी टीका में दिखाते हैं अति व्याप्ति वारणाय मिति कहना पड़ेगा अभी मितिकरणम कहने पर भी प्रत्यक्ष आदि वारणाय अभी मितीकरणम कहने से प्रत्यक्ष हो जाएगा इसलिए कहेंगे उपमिति उपमितिकरणम उपमानम आगे उपमितिका लक्षण कहे संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तो उसके लिए कहते हैं खाली आप कहेंगे कि ज्ञानम उपमिति इतना कह देंगे तो ज्ञानम उपमिति कहने से क्या होगा अनुमिति इत्यादि में भी जाएगा सर इसलिए कहना पड़ेगा अनुमिति आदि वारण आया संबंध ज्ञानम उपमिति ये कहना पड़ेगा एक एक पद का पदकृत्य दिखाते हैं अभी संबंध ज्ञानम उपमिति अभी घटभूतल संबंध ज्ञान इसको उपमिति कहेंगे नहीं चुँ, चुँ, चुँ, कहेंगे इसके लिए कहते हैं संयोगादि वारण आय संज्ञास संज्ञास संबंध ज्ञान हम इसको उपमिति कहेंगे तो कोई भी संबंध ज्ञान उसको उपमिति नहीं कहेंगे संयोगादि वारण अर्था संयोगाद अतिव्याप्ति वारणाय संयोग भी जहां संयोग का ज्ञान होगा वो संबंध का ज्ञान हो रहे तो संबंध ज्ञान उपमिति कहने से घटभूतल संयोग में अति हो जाएगा अच्छा आगे मूल में कहा अयम गवय शब्द वाच्य मूल में कहा इसके लिए कहते हैं असौ गवय पद वाच्य तो वहाँ अयम गवय शब्द वाच्य हा तो यहाँ अयम के जगह में असौ लिए और गवय शब्द के जगह में पद लिया थोड़ा अंतर कर दिया संभवतः तो कहीं पाठ ऐसा कुछ भिन्न होगा अच्छा तो। अयम गवय शब्द वाच्य कहने से तो अभी कहते हैं कि जैसे एक घट में ज्ञान करवा दिया बालक को पिता कि अयम घट ऐसा कहने से अभी जो दूसरा ऐसे पदार्थ देखेगा मान पदार्थ देखेगा उसको उसमें भी घट ज्ञान हो जाएगा तो उसमें तो शक्ति ग्रहण नहीं करवाया गया था वो कैसे जान लिया तो इसके लिए कहते हैं अभिप्रेत गवयो गवय पद वाच्य इत्य अभिप्रेत गवय गवय पद वाच्य न कि एतद मतलब केवल यही ही गवय ऐसो गवय गवय पद वाच्य इस प्रकार की नहीं अभिप्रेत अर्थात उसको जो ज्ञान होता है अभिप्रेत कहने से सकल गवय ये गवय पद वाच्य हो जाएंगे अभिप्राय उसमें है सकल गवय में शक्तिग्रहण होना केवल तद में जो सम्मी उसमें नहीं है अभिप्रेता अर्थात सकल गवय गवयपद वाच्य सकल गवय गवयपदवाच्य गवय अर्थात तो गवय तो अवच्छिन्न सकल गवय, गवय ये गवयपद वाच्य अच्छा तेन गवयांतरे शक्तिग्रह अभाव प्रसंग दूषणम अस्तम अगर अयम गवय शब्द वाच्य करके केवल इसी गवय में ही शक्ति ग्रहण होगा फिर अंतर में और शक्ति ग्रहण नहीं होगा कहते है इस प्रकार की नहीं है यहाँ अयम का अर्थ अभिप्रेत सकल अगवय इस प्रकार की अर्थ लेना है तेन गवयांतरे शक्ति ग्रह अभाव प्रसंग इस प्रकार की जो दूषण देते हैं ये दूषण अपास्तम निरस्तम दूसरे गवय में शक्ति ग्रह नहीं होगा ये बात नहीं है अच्छा हाँ, शक्तिग्रह तो तो शक्ति शक्ति क्योंकि जो संज्ञा संज्ञा संबंध संबंध कह दिया था मूल में तो यही उसका शब्द से वो को कहते हैं तेना शक्ति अभाव प्रसंग इति जो दूषण वो दूषण अपास्तम दूषण निरस्त हुआ दोष नहीं है अच्छा तथा तो गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम पिंड ज्ञान कर्ण जब सादृश्य ज्ञानम करण कहते हैं सादृश्य ज्ञान का अर्थ कहते हैं गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम क्योंकि सादृश्य ज्ञान होने के लिए आपको वो व्यक्ति चाहिए जिसमें सादृश्य दिखेगा तो कहते हैं गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान ये कर्ण हुआ ये कर्ण ये एक ज्ञान है ये होने के बाद अतिदेश वाक्यर्थ स्मरण अवान्तर व्यापार अतिदेश वाक्य क्या था यहाँ वो सदृश ये अतिदेश वाक्य का अभिस्मरण हुआ ये स्मरण करने के लिए स्मरण होने के लिए उद्बोधक हो गया वो जो सादृश्य ज्ञान हुआ सादृश्य ज्ञान होने से उसको अतिदेश वाक्य का स्मरण हो जाएगा अवान्तर व्यापार उपमिति ही फलम इति सार उपमिति ये फल अर्थात ये प्रमा गया तच्च त्रिविधम सादृश्य विशिष्टम असाधारण धर्म विशिष्टिंड जान वैधर्म विशिष्ट तत्र विशिष्ट तक ये उपमिति उपमानम करण है सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उससे सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान होकर के आगे अतिदेश अतिदेशवाक्य स्मरण होकर के आगे उपमिति हो गए तो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम ये उपमानम है करण है ये प्रथम प्रकार सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम ये जो उपमान है वो तो मूल में ही दिखाया गया वो सदृश गवय तो इस प्रकार की अच्छा यहाँ दोनों में सादृश्य दिखाया गया जो गो में धर्म है उसी का सदृश धर्म गवय है तभी गो में सादृश्य का ज्ञान हुआ और दूसरा प्रकार के कहते हैं असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम ये सब कारण है उपमानव है असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम अर्थात ऐसा है कि पिंड का ज्ञान हो रहा है जिसमें असाधारण धर्म है यहाँ सादृश्य नहीं कह रहा है असाधारण धर्म क्योंकि असाधारण धर्म का जब ज्ञान करवाया जाएगा वो दूसरा में रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा तो इसलिए सादृश्य वहां हो नहीं पाएगा जो कराते हैं।, जो हैं तो ऐसे ही करा देंगे शब्द से <laughs> वो भी ठीक है वो भी असाधारण धर्म विशिष्ट कहा जाएगा सत्यम ज्ञानम कहने से वो असाधारण है ठीक है तो ये वेदांत का संस्कार होने से उस प्रकार की उदाहरण हो ठीक है असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं द्वितीयम यथा खड़ग मृग की थी पृष्ठ मृग वो सादृश्य नहीं है ना सादृश्य होगा तो साधारण हो जाएगा असाधारण कैसे होगा द्वितीयम यथा अर्थात कहते हैं कि असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान क्योंकि आद्यम उत्तम है वो आद्यम तो पहले कही दे गया था ये द्वितीय कहते हैं खड़ग मृग की दृक तो कैसा है इसी पृष्ठे पूछे जाने पर नासिका लसद एक श्रिंगा। नासिक ओ श्रृंग नासिकय है ना अभी द्वितीय कह रहे हैं पहले तो तीन का विवाह कर दिया गया उसको कहा जाएगा उद्देश्य नाम मात्रे ना, वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य प्रकरण के आगे फिर उसका लक्षण प्रकरण आएगा अभी लक्षण करें पहले तो नाव मात्र ने वस्तु संकीर्तन गिना दिया तीन विभाग हो गया आगे आ, एक एक करके कहते हैं क्या ओह अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान हो वहाँ तो डेस्ट कर दिया आगे किन्तु कमा दिया है वहाँ भी कमा कर देना अच्छा है सादृश विशिष्ट पिंड ज्ञान साधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान अच्छा नासिका लसद एक श्रृंग नासिका लसद अर्थात नासिका के ऊपर उठा हुआ एक श्रृंग तो सिंह का जैसा है वो और अनिक्रांत गजाकृति गज का जो आकृति है उससे वो अतिक्रम नहीं करता अर्थात ये जो खड़गम होता है वो आकृति में थोड़ा बड़ा होता है किंतु गज अर्थात हाथी का आकृति से ये बड़ा नहीं है अनतिक्रांत गजाकृति गज का आकृति को ये अतिक्रमण नहीं करता उसे थोड़ा छोटा है तद गात्री श्रुत्वा उकार छूट गया उसको खडग मृग को जानने वाले से इस प्रकार की वाक्य ये सुना अभी यहां हो गया अतिदेश वाक्य नासिका लसद एक अनतिक्रांत गजाकृति ही ये हो गया अतिदेश वाक्य इसको खडग मृग को जो जानता है उस व्यक्ति से सुना सुन करके कालांतरे तादृशम पिंड पश्यन् उस प्रकार के पिंड पहले देखा देखने के बाद अतिदेश वाक्यार्थम स्मरती क्योंकि जो देखा वही उद्बोधक हुआ अतिदेशवाक्य का स्मरण करता है तद अंतरम खडग मृगह विसर्ग चाहिए खड़ग मृग खड़ग लिखा था आगे ख है ना इसलिए वहा हसीचा नहीं लगेगा खड़ग मृगह खड़ग मृग पद वाच्य खड़ग मृग प्रथम जो है वो संगी अर्थात सामने में द्रव्य है <Dogs> अभी देख करके उसको उपमिति हो रहा है ये जो सामने में पदार्थ है वो खडग मृग पद का वाच्य है खडग मृग पद पद अर्थात संज्ञा वो संज्ञा का वाच्य हो गया ये संगी जो अभी सामने में पदार्थ है इति उपमिति उत्पद्य इस प्रकार की उपमिति अभी संज्ञा उसको ज्ञान संबंध ज्ञान हुआ अत्र नासिका लसद एक श्रृंग एव असाधारण धर्म अनतिक्रांत गजाकृति ये असाधारण धर्म होगा चूहा में अनतिक्रांत गजाकृति है मुशिकों भी है इसलिए अनतिक्रांत गजाकृति ये असाधारण धर्म नहीं है नासिका लसद एक श्रृंग ये असाधारण धर्म है तभी तो असाधारण धर्म से भी संज्ञास संबंध ज्ञान करवाया जा सकता है इसलिए जो मूल में कह दिया था कि तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम इसलिए सादृश्य ये उपलक्षण है केवल सादृश्य ज्ञान उपमिति का करण है ऐसा नहीं है अर्थात तो ये उपलक्षण है बाकी दो भी होते हैं और तृतीय तृतीय हो गया वैधर्मीय विशिष्ट पिंड ज्ञान तो जो पिंड का ज्ञान होगा उसमें जिसका संज्ञा संज्ञासज्ञ संबंध ज्ञान करवाना अभिष्ट है उसे वैधर्म्य है विरुद्ध धर्म है उष्ट्र कीद्री किति पृष्ठ अश्वाधिवत असमान पृष्ठ अश्वादिवत के जैसा के जैसा अश्व का समान पृष्ठ है असमान है समान है तो यहाँ किंतु कहते हैं अश्वाधिपत असमान पृष्ठ यही हो गया वैधर्म्य अस्वाधिवत असमान पृष्ठ और न ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च ह्रस्व का जैसे अश्व का जैसे ह्रस्व शरीर होता है और ग्रीवा भी होता है ऐसे उसका नहीं है ह्रस्व ग्रीवा और ह्रस्व शरीर होता है अश्व का ऐसे नहीं है न जिसका अभी दृष्टांत तो दे रहे हैं अश्व को और उसका धर्म हो गया कि समान पृष्ठ और उसका धर्म हो गया ह्रस्व ग्रीव और ह्रस्व और जो हमारा ज्ञान करवाया जाना है वो तो उसे वैधर्म्य वाला है विरोध धर्म वाला है हैीव शरीर अच्छा ह्रस्व भी दो बार ऐसे ऐसे वाला भी है पीठ हम जो देखा है तो एक बार ऐसे अर्थात तो उठ करके हैं ना है नो सॉरी उष्ट्र उ नहीं, दो तो तो, तो, तो तो उसकी रहता है वो तो अर्थात एक ऐसे उठता है फिर वैसा हुआ उसका पीठ ऐसा है किंतु एक ऐसे हो हो करके एसा, फिर एसा हो करके ऐसा ऐसा फिर सीट रखते हैं ना वो ऐसा ऐसा कहीं उठ के ऊपर कहीं है दो वाला दो वाला नहीं है तो कहीं वो चित्र इत्यादि देखा या कहीं देखा हमको संदेह उठ के ऊपर सीट नहीं रखते है अच्छा उसको शीट हैं। अच्छा हो सकता है फिर उसमें अच्छा रस्व ग्रीव शरीर आप तो उगते उक्ते आप, तो आप तो के द्वारा कहा जाने पर कालांतरे तत्पिंड दर्शनात आगे फिर उस प्रकार के पिंड देखा देखा अर्थात अभी उष्ट्र पिंड को देखा उष्ट्र पिंड को देखने के बाद वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ वैधर में अर्थात जैसे अश्व है वो ऐसा नहीं है इसके आगे अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हुआ क्योंकि ये पिंडो को पहले बार देख रहा है देखने के बाद अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण हुआ ये ये व्यापार हो गया तत तो तो उष्ट्र उष्ट्र पद वाच्य प्रथम उष्ट्र हो गया जो द्रव्य सामने में जो है संजी वो उष्ट्रपद का वाच्य है ये उष्ट पद अर्थात संज्ञा तो ये उष्ट्र अर्थात वो जो संगी है उष्ट्र पद का ये बाच्य हो गया इति उपमिति उत्पद्यते ये उपमिति होता है तो स्मरण में निश्चित वो व्यापार है स्मरण बाद में होगा सुना होगा पहले उद्बोधक होगा ये ज्ञान जो उपमान ज्ञान हुआ ये उद्बोधक होगा स्मरण होगा और ये जो देखा वो देखना यही उद्बोधक हुआ स्मरण का ऐसा नहीं कि सर्वदा देखने से कभी हो सकता है देखने से उद्बोधक हो गया और स्मरण का इसलिए जो देखना ये पहले होना पड़ेगा जो मूल में कह दिया था ना बाकी स्मरण गो पिंड पश्य थी तो ये पश्यन पहले होना पड़ेगा उद्बोधक बनेगा अजय तो शंकरं शंकर शंकरचार्य केशव